ऐसे में हो सकता है कि रमाकांत ने नितिन को अपनी शारीरिक रमाकांत ने अपने घर में नितिन खरबंदा को छुपा कर रखा हुआ है अशोक हमेशा से रमाकांत के साथ खड़ा रहा है वो रमाकांत की हमेशा मदद करता था वो रमाकांत के दाहिने हाथ की तरह काम करता था रमाकांत ने भी उपहार के तौर पर अशोक के लिए एक पेंट की कंपनी शुरू करवा दी थी इस वक्त अशोक का भी नाम शहर के, काफी जाने माने के रूप मेंदमे में, में आ गया था वो कभी भी खुद को माफ नहीं कर सका अपने ही भांजे के किडनेपिंग और मर्डर के बोझ को लेकर जीना उसके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा था इसी बीच अशोक और रमाकांत ने उसकी बहुत मदद करने की कोशिश की वैसे भी खूब खर्च किए लेकिन करण कभी भी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं लौट सका बाद में में वो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो गया वहां वो अक्सर उस किडनैपिंग केस के बारे में और मर्डर के बारे में बड़बड़ाता रहता था ये बात जब अशोक और रमाकांत को पता चली तो फिर उनका माथा ठनक उठा उन्हें लगा कि अगर कहीं गलती से भी किसी ने करण की बात पर ध्यान दे दिया तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है एक झटके में वो जेल पहुंच जाएंगे इसलिए रमाकांत ने ही अपने आदमी को भेजकर करण को पॉइजन का इंजेक्शन लगवा दिया करण की मेंटल हॉस्पिटल में ही मौत करण की फैमिली में कोई था नहीं और ना ही किसी ने उसके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश की बाद में खुद रमाकांत और अशोक ने ही मिलकर करण की बॉडी हॉस्पिटल से रिसीव की और उसका दाह संस्कार कर दिया करण की मौत के बाद तो वो दोनों बिल्कुल निश्चिंत हो गए अब उन्हें किसी का डर नहीं था उन्हें उम्मीद भी नहीं थी की कभी फिर से ये किडनेपिंग केस खुलकर उनके सामने आ सकता है दोनों अपने अपनी, अपनी लाइफ में नाम और शोहरत दोनों हासिल कर रहे थे खूब मस्त थे लेकिन फिर से ये केस खुलकर सामने आ गया वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं और जब भगवान ने अपनी तीसरी आंख खोली तो रमाकांत और अशोक की मुश्किल बढ़नी शुरू हो गई जब करजत की इस सुरंग से ड्राइवर अहमद खान के साथ ही चार बच्चों की डेड बॉडी बरामद हुई और फिर जब इसके अगले दिन ही न्यूज में ये हेडिंग छपकर आई तब एक बार फिर से रमाकांत और अशोक की नींद उड़ गई तब एक बार फिर से अशोक ने रमाकांत से कांटेक्ट करना शुरू किया उस, उस तो गजेंद्र ठाकुर से कनेक्शन होने का जितना भी रिकॉर्ड मौजूद था उसे भी खत्म कर दिया रमाकांत की पुलिस डिपार्टमेंट में भी काफी जान पहचान थी उसकी मदद से वो इस केस की के प्रोग्रेस से जुड़ी सारी खबर लेता रहता था लेकिन जब काफी दिनों तक उसे केस में कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आया तब वो एक बार फिर से निश्चिंत हो गया पुलिस अभी तक अशोक और रमाकांत के नाम तक भी नहीं पहुंच पाई थी प्लान भी स्किप कर दिया लेकिन किसे पता था की पुलिस डिपार्टमेंट का एक छोटा सा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आकर सब कुछ पलट कर रख देगा रमाकांत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था की जब उसे पूरी मुंबई पुलिस तक नहीं पकड़ पाई तो फिर एक छोटा सा पुलिस ऑफिसर कैसे पकड़ सकता है विक्रांत केस के एक एक पहलू के एक-एक पर बारीकी से जांच करते हुए रमाकांत तक पहुंच गया है। जबकि उस दिन रमाकांत की हालत खराब हो गई थी वो विक्रांत से नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था वहाँ पार्टी से निकलने के बाद रमाकांत ने तुरंत ही अपने आदमियों को विक्रांत की पूरी डिटेल निकालने का ऑर्डर दे दिया था उसके आदमियों ने तो विक्रांत के बारे में पता लगाना भी शुरू कर दिया था पार्टी के बाद जब रमाकांत अपने ऑफिस में दोबारा से लौट कर गया था तभी विक्रांत को उस पर शक हो गया था रमाकांत के पास आखिरी बार अशोक का फोन आया था अशोक ने उसे बताया की पुलिस उसके घर तलाशी लेने पहुंची हुई है उसने रमाकांत को भी सावधान रहने के लिए कह दिया था अशोक तो ने रमाकांत को सलाह दी थी कि जल्द से से जल्द नितिन को रास्ते से हटा ऐसी तो अशोक ऐसी बात करने के बाद रमाकांत अपने की बिल्डिंग के नीचे बने तयखाने की तरफ जाने लगा जहाँ पर उसने नितिन को छुपा कर रखा हुआ था वो नितिन को मारने ही वाला था की वहाँ विक्रांत पहुंच गया वैसे सही मायने में रमाकांत नितिन के ऊपर कभी गोली नहीं चलाता। वो वो नितिन नितिन से ना जाने क्यों बहुत जुड़ाव महसूस करता था। अगर मौके पर भी भी पहुंचता तो भी शायद वो नितिन को मारने के लिए बंदूक का ट्रिगर नहीं दबा पाता रमाकांत ने शुरू से लेकर अंत तक की सारी कहानी बता डाली उसकी स्टोरी खत्म हो चुकी थी लेकिन फिर भी इंटेरोगेशन रूम में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था विक्रांत नैना चेतन और ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात सबके सब, सब चुपचाप खड़े थे उनके पीछे नगर ब्रांच के लगभग, भी और साधारण सी होगी लेकिन इस साधारण सी कहानी का परिणाम बहुत ही असाधारण सा रहा एक इतफाक की लूटपाट फिर इतफाक की किडनेपिंग दिल दहला देने वाला मर्डर पैसों का बैग और फिर छब्बीस साल तक एक कमरे में कैद बच्चा जो कि अब जवान होने के बाद शायद ही आम जिंदगी जी सके ये केस भले ही संयोग और इत्तेफाक का नतीजा रहा है लेकिन इसने बहुतों तो की जिंदगी में असर डाला था इस केस को लेकर जैसा लोगों को लग रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था गजेंद्र ठाकुर को पहले ही बेहद संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा था लेकिन उसका इस केस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था लेकिन हाँ इनडायरेक्टली इस केस के पीछे उसी का हाथ था सारी कहानी तो गजेंद्र ठाकुर और रमाकांत के बीच की दुश्मनी को लेकर ही शुरू हुई थी यह केस भी क्लोज हो चुका था गुनहगार दुनिया के सामने आ चुका था 26 साल पहले छब्बीस अगर गजेंद्र ठाकुर ने रमाकांत के साथ धोखेबाजी ना की होती अगर उस वक्त अहमद बच्चों से भरी स्कूल बस लेकर ना आया होता अगर सुमित मल्हान ने करण को न पहचाना होता और उसे मामा कहकर ना बुलाया होता और अगर सुमित द्वारा पहचाने जाने के बाद वो लोग वहां ना रुके होते और अगर फिरौती के पैसे मिलने के बाद इन लोगों के अंदर की इंसानियत जाग गई होती तो शायद ये केस ना हुआ होता और शायद मासूम बच्चों का खून ना हुआ होता लेकिन अब इन बातों का क्या फायदा रमाकांत ने जो भी किया था उसके लिए उसे भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा और इतने सालों के बाद जब सब ने इस केस के मुजरिम को पकड़े जाने की आश छोड़ दी थी तब वो पकड़ा गया है ये शायद भगवान का ही न्याय था क्योंकि उसके यहाँ बराबर न्याय होता है ऊपर वाला कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता तभी तो कहा जाता है कि सबसे बड़ी अदालत भगवान के यहाँ लगती है